नन पदार बिंदो सदमा मकर बिंदव सिंधव परमस्य संपद नंदय तो हृदय मम <coughs> कदाद्रक्ष नंदकपमक पालक सर्वसना लसत्तिलक नमः कमलना कमल मिन नम कमल नमस्ते कमल ब्रह्म विदधा पूर्वं जो वै वेद प्रणोती तस्म तत्मु प्रकाशम मुमह प्रपदे परमानंद रस सार सर्वस्व श्यामा श्याम प्रेम रस पिपास महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात अगला विषय प्रारंभ होगा भज आप लोगों को बताया विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है किंतु अनंतान जन्मों के प्रयत्नों के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश नहीं प्राप्त हो सका अत गंभीर विचार विमर्श किया गया वेदों के द्वारा पता लगा कि तीन तत्व का ज्ञान परमावश्यक हैजा भीषणी सा बजा ये का भोग युक्ता अनंतात्मा विश्वरूपो यता त्रय जदा विंदते ब्रह्म में त्वेता चतरोपनिषत पहले अध्याय का नौवां मंत्र नारद परिव्राजकोपनिषद नौवें अध्याय का आठवां मंत्र ये मंत्र कह रहा है कि तीन तत्व हैं आज आज आज आजा एक आज अनंत भगवान एक आज सब जीव एक आजा माया देखिए एक मंत्र में कितनी बातें बताई गई तीनों आज है अजमान जिसका प्रारंभ न हो सदा से ये तीनों तत्व थे हैं रहेंगे चौथा कोई तत्व न था न है न होगा इसमें एक तत्व है ज्ञान ज्ञान मन सर्वज्ञ यह सर्वज्ञ सर्वविद यमयन तपा मुंडकोपनिषद पहले मुंड के पहले खंड का नवा मंत्र अर्थात वो हो अज ब्रह्म भगवान अनंत परमात्मा सर्वज्ञ है सर्वविद है एक समय में अनंत कोट ब्रह्मांड के समस्त जीवों के अनंतानंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक कर्म को जानने वाला उसको कहते हैं सर्वज्ञ और एक है अग्यों। जीव अज्ञ होने से दुखी है ज्ञ द्वा बज और ईश ईशनीस एक ईश है सर्वशक्तिमान भगवान और एक अनीश है अल्पशक्तिमान जीव और एक भोगता है जीव एक भोग्य है माया इतना बड़ा अर्थ है एक वेद मंत्र का जीव भोक्ता है भोक्ता मैंने समझते हैं ना तु आत्मा नुद्धिषद एक तीन तीन एक तीन चार और पैंगलोपनिषद ने भी ये मंत्र है चार एक दो तीन चार एक दो तीन इस मंत्र का क्या मतलब एक रथ है एक रथ का बैठा हुआ यात्री है कुछ घोड़े हैं एक लगाम है एक ड्राइवर है सारथी है इतने का कंबाइंड का नाम है भोक्ता यानी जीव ये इंद्रिया आख कान, नाक रचना त्वचा हाथ पैर ये सब दस इंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया ये घोड़े हैं दस और एक रस्सी है लगाम उसका नाम मन और एक ड्राइवर है बुद्धि और एक यात्री है पैसेंजर आत्मा और ये शरीर है रथ ये भगवान ने दिया है मेरे पास आ जाओ और ऐसा रथ दिया है कि न घोड़े न रस्सी न ड्राइवर कोई भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हड़ताल नहीं कर सकते प्रत्येक क्षण कर्म करने की शक्ति दे दी है भगवान ने इनको एक क्षण को चुप नहीं रहता मन वर्क करता रहता है थकता नहीं, नहीं कश्चित तो क्षण में जातु तिष्ट कर्म कृत कर गीता तीन पांच भागवत छ एक तिरपन ये भोक्ता ब्रह्म है अब भोग गाया संसार आप लोग जिसका आनंद ले रहे हैं इसमें ब्रह्म तत्व पर पहले विचार किया गया भगवान कौन है आपको बताया गया जो बड़ा हो और सबको बड़ा करे बृहत्वाद्रिंघाच न तत्समश्चात व्यधिक दृश्य ते श्वेता चतरोपनिशत आठ न उसके बराबर कोई है न उससे बड़ा कोई है इतना बड़ा है ब्रह्म स्वयं तो सामयातिशयत्र भागवत तीन दो इक्कीस निरस्त साम्यातिशयन राधसा दो चार चौदह भागवत न तत्समोस्त्यधिक तो गीता ग्यारह तैतालीस अर्थात उसके बराबर भी कोई नहीं न है न होगा बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं सब उसके आधीन है बड़े से बड़े ब्रह्मादिक उसके अंडर में हैं भयादस्य दस्यग्निपति भया तपति सूर्या सब उसके डर के मारे काम करते हैं और वो दूसरे को बड़ा करता है पराशक्तिर विधय वसूते श्वेता छ आठ यह सर्वज्ञा सर्वविद्ञा जस्त ज्ञान मयन एक एक नौ यमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुते न यमे वैश्य लभ्यस्त आत्मा विवृणुतेष एक दो तेईस ऐसा वेद मंत्र कह रहे हैं कि तो वो औरों को भी बड़ा करता है अपनी शक्ति देता है अपने बराबर कर देता है साम भोगमात्रिंगा वेदांत सूत्र चार चार एक वो ब्रह्म आनंद रूप है आनंदो ब्रह्मात आनंदा दिव्य कल भूतानी जायन्ते तैत्तरी उपनिषद तीन आनंदमयो आनंदमयोभ्यासाद वेदांत सूत्र एक एक तेरा रसो वैसाह रसगम हे लब्धवा लब्धानंदी भवती दो सात साई स एस रसा रसतम छांदोग्योपनिषद एक एक तीन वो आनंद है आनंद कैसा है नित्य है प्लस चेतन है यानी सत और चित विशेषण है और वो स्वरूप शक्ति के द्वारा जब चाहे निर्गुण निर्विशेष निराकार बन जाता है जब चाहे सगुण सब विशेष साकार बन जाता है देवाव व्राह्मणों रूपे मूर्तन चै मूर्तन चारण्य को पिषद दो तीन एक और उसके तीन स्वरूप है वदंती तत्व तत्व ब्रह्मे की परमात्मे भगवान भागवत एक दो ग्यारह अर्थात एक स्वरूप ब्रह्म जिसमें सबसे कम शक्तियां प्रकट होती हैं एक स्वरूप परमात्मा जिसमें बहुत शक्तियां प्रकट होती हैं और एक स्वरूप भगवान जिसमें सब शक्तियां प्रकट होती हैं वही श्रीकृष्ण है ब्रह्म और परमात्मा या कोई भी ब्रह्म का स्वरूप उसकी प्रतिष्ठा श्री कृष्ण है पश्चा पश्चते रुक्म वर्णम मुंडकोपनिषद तीन एक तीन ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृत से गीता चौदह सत्ताइस ब्रह्म की प्रतिष्ठा श्री कृष्ण वो एक भी है और अनंत रूप से व्याप्त भी है एक जो बहुधा विवाद गोपाल तापनीयनिषद बीसवा मंत्र बहुमूर्तियमूर्तिकवत दस चालीस सात और वो सबका आधिकारण है अनाधिराधिर गोविंद सर्व कारण कारणम पाँच एक ब्रह्म संगीता मत्त परतरम किंचित नाद धनंजय गीता सात सात और वो सबका आश्रय भूत है एक गुड़ा सर्व्या चतरोपनिषत छो लीला पुरुषोत्तम है तम देवता नाम परमंच दैवतम श्वेता चतरोपनिषद छे सात और वो सबको खींच लेता है कर्षक है अपने आप को भी खींच लेता है विस्मापनम स्वस्थ चौभ गर् तीन दो बारह भागवत और वो करुणामय है निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्भरम समदर्शनम अनुब्रजा हम नित्यम तू ये ये त्यंगेणु भी ग्यारह चौदह सोलह भागवत और वो भक्त के आधीन है अहम भक्त पर आधीनो है स्वतंत्र इव दिज भागवत नौ चार तिरसठ और उसके धाम भी हैं न तद भाषय सूर्यो न शांको न पावक यद गिवर्तनते तदाम गीता पंद्रह ब्रह्म लोक मुंडकोपनिषद नो भाति न चंद्र तारक ने तो भाई ये तररोपनिषद छे चौदह अनंते स्वर्गे लोके जे ये प्रतिषति के नोपनिष् चार नौ अस्मका लो स्वर्गे लोकन का समभवत् समभवत् सब तरष तीन चार सदा पश्य सूरय तद् विष्णु परम पदम सुबादोपनिषत् छे सात नृसिंहतापनीयनिषद में भी ये मंत्र है आठ तीन गोपाल तापनीयोपनिषद में भी ये मंत्र है सात दिव्य ब्रह्मपुरे हेश व्योन्यात्मा प्रतिष्ठ मुंडकोपनिषद दो, दो सात नयत्र नया कि मुता परे हरेरुव्रता यत्र, सुरा यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठमूर्त भागवत तीन पंद्रह चौदह नम नरजस्तमश्च न वै विकारो नमह प्रधानम दो दो सत्रह भागवतम स्वरुचर्वत भागवत चार बारह छत्तीस ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं और पुराणों के मंत्र श्लोक कह रहे हैं भगवान के धाम भी होता है और शंकराचार्य ने भी माना कि वो साकार होते हुए भी सर्व व्यापक भी है ऐसा भगवान है फिर जीव तत्व पर विचार किया गया जीव क्या है तो आपको बताया गया ये जीव भगवान का अंश है पादोस विश्वा भूतान त्रिपादस्यामृतन देवी बेद कह रहा है भागवत दस सतासी बीस गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभु प्रलय स्थानम गीता नौ अठारह ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन गीता पंद्रह सात ये महम प्रिय आत्मा सुत सखा गुरु सुहृदो दैव मिष्टम भागवत तीन पचीस अड़तीस ये अंश कैसा है भगवान का तो अंश नहीं हुआ करता वो तो पूर्ण पूर्ण ऐसा भगवान है, है इसलिए कि वो शक्ति है शक्तिते नलो मनो बुद्धि महाबाहो जयम धारे जगत गीता सात चार सात पांच शक्ति होने से उसको हम अंश कहते हैं तटस्थ शक्ति है अर्थात भगवान की पराशक्ति और जड़ माया शक्ति के बीच में है जीव शक्ति ये जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश है जीव और जीव कैसा है ये अणु है कठोपनिषद एक दो आठ एषोरात्मा मुंडूकोपनिषद तीन एक नौ बालाग्र शतभाग से सतथा कल्पित च्वेताचतरोपनिषद पांच नौ अर्थात ये अणु है उत्क्रांति गत्या गति नाम ब्रह्म सूत्र वेदांत दो तीन उन्नीस क्यों वेद कह रहा है सैदास्मा शरीरा दुक्राम सर्वयुर् उत्क्रामति कौशित की उपनिषद उत्क्रांति होती है चमान लोकात प्रयंक चंद्रमस मे गच्छन्ति की उपनिषद एक दो तस्मान लोकात पुनरे तस्मै लोकाय कर्मे बृहदारण्य को उपनिषद चार, चार वो फिर लौट कर आता है जीव जीव जाता है आता है निकलता है इसलिए सर्व व्यापक नहीं है और ये अंश है इस बात को पांच सूत्रों से बताया वेद अभ्यास में वेदांत में अंशो नाना देशात मंत्रवरणा चि क्या स्मरते प्रकाशादिवत नीच ये पांच सूत्रों से और ये अणु है इस बात को सिद्ध करने के लिए दस सूत्र बनाए उत्त गति नाम स्वात्मना च उत्तर न अणु अतछुत इतरा अधिकारात स्वशब्दोन्माच अचंदन वैशेष्यादितेन्न अभ्युपगमत हृदय ही गुणा द्वारोकवत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 एवं आत्मा आकार दो बत्तीस न पर्याद अविरोधो विकारा दिव्या दो दो तैतीस अंत्यावस्थित नित्यवाद अभिशेषा दो दो चौतीस इस प्रकार ये जीव आणु है और भगवान की शक्ति है इसलिए अंश है और अनंत है अपरमिता ध्रुआ तुभता वेदस्तु अनंत मात्रा की है सचानंत्याय कल्पते अनंत जीव हैं अगर एक कहीं ब्रह्म सब जीव बन गया तो एक की मुक्ति होने पर सबको मुक्त हो जाना चाहिए एक के मर जाने पर सबको मर जाना चाहिए ऐसा नहीं है सब जीव पृथक पृथक है अपने अपने कर्म के अनुसार अलग अलग योनियों में जा रहे हैं आ रहे हैं कर्म फल भोग रहे हैं इसके बाद आपको बताया गया कि जीव और माया पर भगवान का शासन है भगवान की शक्ति से जीव कर्म करता है और भगवान की शक्ति से माया वर्क करती है वो तो जड़ है और यह भी बताया गया कि भगवान को जान कर ही ये माया निवृत्ति और आनंद प्राप्ति होगी इसके लिए भी आपको वेदों के द्वारा बताया गया छे पंद्रह चतरोपनिषद तीन आठ श्वेता एक श्वेता चौतरो चार चौदह श्वेता चतरोपनिषद चार ग्यारह श्वेता चतरोपनिषद चतरो चतरो दो पंद्रह श्वेता चतरोपनिषद छ तेरा श्वेता छ बारह श्वेता दो दो बारह दो दो तेरह एक दो बारह कठोपनिषत एक छताशतरोपनिषद चा। चार सात श्वेताशतरोपनिषद इन सब मंत्रों के द्वारा बताया गया कि भगवान को जान कर ही कोई माया को पार कर सकता है आनंद पा सकता है लेकिन फिर बताया गया कि भगवान को कोई नहीं जान सकता आ केनो परिषद आया उसने बड़े लंबे चौड़े विस्तार पूर्वक अपने प्रमाणों के द्वारा बताया केनो नोपनिषद एक तीन एक चार एक पाँच एक छह एक सात एक आठ दो एक दो तीन तीन एक आठ मुंडषद दो चार तैतरियोपनिषद दो नौ तैतर उपनिषद एक तीन दस कठोपनिषद एक तीन ग्यारह कठोपनिषद तीन दो बाईस वेदांत सूत्र फिर आया आई भागवत उसके मैंने कल आपको बताया दो छ चौतीस दो छ छत्तीस तीन छ अड़तीस दस चौदह अड़तीस दस सत्तासी चौबीस दस सत्तासी इकतालीस तीन छतालीस इन प्रमाणों के द्वारा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई नहीं जान सकता भगवान को फिर गीता से बताया सात छब्बीस सात तेरह तीन बयालीस भगवान को कोई नहीं जान सकता लेकिन अंत में मैंने कहा श्वेता शुतर मुनि कहते हैं वेदा हमेतम पुरुषम महंत मादित्य भरणम तमसा पुरस्ता तीन आठ श्वेताचुतरोपनिषत् मैं जानता हूं ब्रह्म को भगवान को वो मायाधीश है सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप है मैंने देखा है तद विज्ञाने न परिपश्यंती धीरा आनंद रूप अमृतम जद विभा मुंडकोपनिषद दो दो सात आपने देखा कैसे देख लिया आपने जी सब वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत तो कहते हैं कोई नहीं जान सकता हाँ हाँ अपनी साधना अपनी शक्तियों से कोई नहीं जान सकता लेकिन अणोरणियान महतो तो गुहाया तो जन्तो तमक्रतु पश्चिम श्वेता तीसरे अध्याय का बीसवा मंत्र कह रहा है कि धातु प्रसादान महिमान मीसम भगवान की कृपा से भगवान को कोई भी जान सकता है गधा भी कुत्ता बिल्ली कोई भी भगवान की कृपा से कठोपनिषद में भी ये मंत्र है पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का बीसवा मंत्र वो छोटे से छोटा है अच्छा और बड़े से बड़ा है हाँ? अच्छा कैसे ऐसे ही है तो। अगर सबसे छोटे से छोटा ना हो तो सबसे छोटा में व्याप्त कैसे होगा और अगर सबसे बड़े से बड़ा ना हो तो सबसे बड़ा वाला महाप्रलय में भगवान में लीन कैसे होगा इसलिए वो दोनों है इसीलिए तो वो बुद्धि से परे अभी जीव जो है ये अणु है बस ये बड़े से बड़ा नहीं हो सकता ये बस एक परिभाषा है कि छोटा सा अणु है लेकिन इस अणु जीव में भी भगवान व्याप्त है यह आत्मनितिष्ठत फिर कहता है कठोपनिषद त्मा प्रवचने न लभ्यो न मे धया न बहुना शुरुते न जमे वैश बिणुते न लभ्यस्त आत्मा बिमणुते तनुम स्व पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का तेईसवा मंत्र ये मंत्र कह रहा है कि नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो ये प्रबचन सुनने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी न मे दया सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि से भी नहीं हो सकता न बहुनाश्रुते न हजार बार कोई सुना करे शास्त्र तो भी भगवान नहीं मिलेंगे फिर यमे वही से बिन्ते जिस पर वो कृपा कर दे बस उसको मिलेंगे मुंडकोपनिषद में भी यही मंत्र है तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का तीसरा मंत्र फिर आया श्वेताश्वतरोपनिषद उसने कहा देव प्रसादाचवे अध्याय का इक्कीसवा मंत्र उसकी कृपा से वो जिस पर कृपा कर दे वो उसको जान सकता है देख सकता है पा सकता है जैसे हम माँ मा बाप बेटा स्त्री पति से व्यवहार करते हैं फिजिकल ऐसे कर सकता है इसीलिए उसकी परिभाषा की है दूरा सुदुरे है ध्यान तकेचा वो दूर से भी दूर है और समीप से भी समीप है इतना समीप है कि आप में रहता है आप उसमें रहते हैं जैसे दूध में घी रहता है तुलसीदास ने कहा है ना आनंद सिंधु मध्य बासा जाने खतर आनंद सिंधु के बीच में रहता है जीव कबीर दास के उल्टवासी में उन्होंने लिखा धोबिया जल बिच मरत पियासा धोबी पानी में खड़ा होके कपड़ा धोता है हाँ और प्यासा है। पानी में खड़ा है और प्यासा है हर हिसात भगवान शरीरणाम आत्मा यानी पानी महमीन पियासी सुन सुन मुही आवती हासी हसी आ रही है गंगा जी में समुद्र में मछली है और प्यासी है। अरे उसी में तो रहती है वो प्यासी कैसे होगी साहब आप मानते ही नहीं ऐसा ही है ये जीव ब्रह्म में ही रहता है और ब्रह्म के आनंद से वंचित भागवत क्या कहती है अथा पिते देव बादाम प्रसाद ले गृहत वही जाना तत्व भगवन महिमनो न च एक चिरम विचिवन करोड़ कल्प बुद्धि लगा के मर जाए कोई तपस्या करके मर जाए कोई है भगवान का मिलेगा ना मिलेगा न पैर वो जरा सी कृपा कर दे कृपा कटाक्ष काम बन जाए है दस चौदाह दस के चौदाह में अध्याय का वंतिशवा श्लोक अरे गीता तो आप लोगों ने सुनी है तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्त शाश्वतम अठारह अध्याय का लेक्चर दिया भगवान ने अब अर्जुन सिर हिलाता गया ऊपर से हाँ हाँ हाँ भीतर नहीं घुसा उसने बीच में एक बार भी नहीं कहा बस बस समझ गए समझ गए हम युद्ध करेंगे भगवान लेक्चर दिए जा रहे वेदांत न्याय सांख्य मीमांसा पतंजलि अध्याय अपना स्वरूप भी दिखा दिया कि मैं भगवान हूं अब तो मान ले मेरी बात अंत में जब भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यम शरण अम्रज सब कुछ दिमाग से निकाल दे धर्म धर्म धर्म मेरी शरण में आ जा बस चुपचाप आंख मूंद के महाराज बार बार आप कहते हैं मेरी शरण में आ जा पाप लगेगा सो इनको मारेंगे <laughs> अरे गधे मेरी शरण में आने के बाद तू चाहे जो कुछ करे ना पाप लगेगा न पुण्य कर्म का फल ही नहीं मिलेगा अगर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से पुलिस गोली चलाती है और पब्लिक मरती है तो पुलिस को सजा नहीं मिलेगी पुलिस के पास एक जवाब है हमको ऑर्डर दिया मजिस्ट्रेट ने चला दो पब्लिक पर गोली चला दिया दस आदमी मर गए हाँ हमने मारा दस आदमियों को मजिस्ट्रेट से पूछा गया आपने गोली चलवा के दस लोगों को मरवा दिया उनने कहा साहब अगर मैं दस लोगों को न मरवा देता तो हजार आदमी मर जाते अच्छा ये बात है तो ठीक है तो भगवान कहते हैं कि अगर मेरी शरण में नहीं आएगा तब तो पाप कुंड की पोथी तेरे सामने आ जाएगी और अगर मेरी शरण में आ गया तो पाप कुंड दोनों नहीं लगेगा अर्जुन ने कहा ठीक है तो भगवान ने कहा चत कच्चिद ज्ञान समूह धनंजय अठारहवें अध्याय के आखिर में बहत्तरवा श्लोक समझ में आ गया अर्जुन उसने कहा नष्टो मोहा स्मृतिलब्धा हा महाराज समझ के लेकिन तत्प्रसादान मयाच्युत आपकी कृपा से ये ज्ञान हुआ है हम तो बुद्धि लगा लगा के थक गए थे अठारह अध्याय आपका बेकार गया था अब आपने कृपा कर दिया तो हो गया ज्ञान भगवान जिस पर कृपा कर दे वो भगवान को जान सकता है देख सकता है पा सकता है राम कृपा बिनु सुन खगराई जानी न जाई राम प्रभुताई जाने बिनु ना हो परतीती, बिनु परतीती, ना हो ही प्रीति तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन जानत भगत भगत उर्चन राम कृपा ना सब रोगा ये काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्द आजकल बहुत से बाबा हमारे देश में ऐसे हैं कि वो रजिस्टर बनाए हैं और जिसको चेला बनाते हैं कहते हैं साइन करो एक चीज छोड़ा काम छोड़ा या क्रोध छोड़ा या लोभ छोड़ा तो बेचारा साइन कर देता है छोड़े छोड़ेगा छोड़े का भला चीज़ है अरे तुलसीदास जी कहते हैं नेम धर्म आचार तप योग जग जप दान भेषज पुन को जाहि हरिण करोड़ों दवा कर डालो ये काम क्रोध लो कभी नहीं जा सकते ये कैसे जाएंगे राम कृपा ना ही सब रोग बिना भगवान की कृपा के माया नहीं जाएगी और बिना माया के गए उसके नौकर चाकर ये सब कोई नहीं जाएंगे बड़े बड़े योगीन्द्र मुनीन्द्र के नहीं गए ये क्रोध लोभ मोह विश्वामित्र शरी के मुनी इंद्र जो नया स्वर्ग बना दे स्वर्ग बना दिया नया त्रिशंकु के लिए वो वशिष्ठ को मारने के लिए रात को 12 बजे उनकी कुटी के पीछे फरसा लेकर बैठ गए ये ऐसे काम क्रोध लोग मोह है नर पा मर कर के तक मनुष्य की क्या हैसियत है सो दासी रघुवीर की समुझे सोपी छुटे न राम कृपा बीनु नाथ प्रतिज्ञा पूर्वक मैं कहता हूं बिना राम कृपा के माया नहीं जाएगी काम क्रोध लोभ मोह नहीं जाएंगे हो जासु कृपा अशुभ्रम मिट जाए ये जो भ्रम है ये बिना राम कृपा के नहीं जाएगा रजत शिप मास जिम जथा भानु कर बारी बिना भगवान की कृपा के कोई बात नहीं बनेगी न माया जाएगी न काम क्रोध लोभ मोह जाएंगे न आध्यात्मिक आधि भौतिक आधि दुख जाएंगे और भगवान के प्राप्त करने की बात तो बहुत दूर है तो तात्पर्य क्या निकला वेद से लेकर रामायण तक जिस पर भगवान कृपा कर देंगे वो भगवान को जान लेगा और इसी आधार पर अनंत जीवों ने भगवान को जाना है पाया है अभी कलयुग में भी तुलसी सूर मीरा कबीर शंकराचार्य निम्बारकाचार्य माध्वाचार्य बल्लभाचार्य बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया लेकिन कैसे किया भगवान की कृपा से तो क्यों जी अगर भगवान की कृपा से ही सब कुछ होना है तो फिर अपन लोगों की छुट्टी राम भरोसे खाए खेर रहो खाट पर सोए अरे जब राम कृपा होगी तब माया वाया जाएगी राम राम मिलेंगे उनको हम जानेंगे जब जानेंगे तब मानेंगे तब प्यार होगा फिर हम लोगों को दंड क्यों दिया जाता है तुमने पाप किया तुम भगवान को भूल गए अपराधी हो गुनहगार हो अरे माया से तो ब्रह्मादिक हारे हैं मेरी क्या है महाराज अब आप ही तो कह रहे हैं मेरी कृपा के बिना माया नहीं जाएगी तुम तो मुझसे आशा करते हैं मैं माया को भगा और अपनी छोटी सी माइक बुद्धि से आपको जान लूं अरे अपने आप को तो मैं जान नहीं सका अभी तक अपनी बीबी या बच्चों को तो जान नहीं सका आपको क्या जानूंगा मैं नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा अगर भगवान की कृपा से ही सब कुछ होना होता तो अनाधकाल से अब तक ये सृष्टि क्यों होती भगवान कृपा कर देते और कह देते संसार के समस्त जीवों पर मैं कृपा करता हूं सबकी माया चली जाए और सब मुझको जान ले देख ले, पा ले। ये थोड़े से महापुरुष हुए और बाकी चक्कर लगा रहे चक्की पीस रहे चौरासी लाख में इसका मतलब ये है कि कोई शर्त है भगवान की उन लोगों ने पूरी कर दी है हमने पूरी नहीं की जिसने पूरी नहीं की वो चौरासी लाख में घूम रहा है जिसने वो शर्त पूरी कर दी वो भगवान की कृपा का पात्र बन गया वो क्या शर्त है आगे बताएंगे बोलिए लाडली लाल की